ना दानव सप्रेस जनातिमी बंछौ यहां मानव बन्ने मानिस यात दानव होने तिम्रो छके यो नेपाल न बिग्रियोस्तर कहीं यही मागु भिक्षा मत आपो देश प्रजा प्रजाने हुरुक्कन आपो देश बनाऊने व्रत महा होमने सदै जीवन सारा को सुख शांति को पट खुलेपाल में अंत सारा को अकार प्राप्त हुन गई सारा बनन् उन्नत आओस्ो दिन झट्ट देश हित में लग्नेर को जय आप सेवक हो भन ले बुझने जानने भय मानिसलाई इज्जत तथा सम्मान वर्षाऊ दे आज बिदाईमा अलिकति के आंसू वर्षाऊ साई मानिस बनु दोष गुण को दोभान बस्ई दोष दो तथा गुण गुण भय मं कुन्नतेस भीमसेन हु निर्दोष हुए कि न साचे घामर अंधकार न मिले के बंच एौटा दिन पुरखा को जुन शान मान अगि को शस्त्रास्त्र ना सिकी ढुंगा लाई बचाने समय में ज्याद चनाखो बनी बाड़ी भाई अति बेगले रिपीर रहेका यहाँ यो बेला कि चुपचाप नगरों सेना तयारी यहाँ घुम्छन बाज समान माथि नवमा साम्राज्यवादीरू निर्दो भारतमाथि झमटन पुगी के के करेन अरु हम्रो देश महा सराप का व्याधा यी सब खोज्छ पस्न तौजवानर को आधार चाहिन्न र सेना न भय कहाँ मुल्क को स्वाधीनता ज्योद चा। आली छन खेत को बीच महा पानी कहाँ अर्द सेना लायक छनता मुल्क मां स्वतंत्र जोगिंश योद्धा वीर जवान नहीं मुल्क आइले अच्छ आवश्यक सेना हो परखाल तुल्य सहने आपत्ति नाना थरी रोक्ने शत्रु सबई स्वयं सजग भई सारा सुरक्षा गरी सेना लाई बलिष्ठ पार्नु युग को आह्वान हो आज को सेना वंच जवान वीरहर कर को कर्तव्य बा व्यस्त जो तेस्ता सैनिक इज्जत दीद सेवा महातर राखे सैनिक भारदार बड़ीया राो करे सकभर नाम लगाई हिड़न नपरोस् देश का कंपूले पाउन जीवन यो बिताऊन यहां के ही खुशी चैनले भै कंपर निमित्त जहि बंदेज नाना गरे पारे सज्जित कंप वर्ग हर ती बारिक पोषाकले ना सैनिक वाद्य देखिए पाई बेश अनेक तालीम नया जंगी उजाला भय ना बंदूक तो रिपुहर थर्काउने सैनिक नेपालीपन भित्र फेरी भरिए थामने भरिएमने महागौरव राखी काख प्रजा सिरई ऊपरमा राजाली हिड़द थे जस्त सम कष्ट होस निमक को सोजो गरी बढ़्दे राजा ईश्वर तुल्ले बन्ने सबको संस्कार बंद गयो राजा बाट हो न दोष कहींलै विश्वास जम्दे दिन जजर भरे भोली रसी गरी लाग को गुणता रहो गरी यो नेपाल महा डुलेर म बढ़े पाएर यो जीवन मेरा ती सुख दुख अंकित हुने छाया हर छुन यो तो देश मलाई छाड़ निले गारो तो भो क्यारों किंतु सब नछाड़ी न होने हो री संसार को ती अगला हिऊ टाकुरा हिम पाखा घना जंगल सोजा वीर परिश्रमी जनहर करने सदै मंगल मेरो घड़ी सबले माफी मलाई दिनु सक् जे जति गन गन न सको बाध्यता पे हे मेरा शिव सत्य सुंदर मेरे सजाओ पथ मेरा ज्ञान विवेक प्राप्ति हो ल्याओ मलाई मलाथ हे मेरा तप योग ज्ञान हो आलोक मेरो बन यो यात्रा सुख शांतिदायक बनोस्करी दया जीवन